सावनक आचार्य अंग्रेस के पास जाकर के सावनक ने जो पूछा कस्म भगवो विज्ञानते सर्वविधम विज्ञान तवती इति प किसके ज्ञान हो पर ये सब ज्ञान तो हो जाएगी प्रश्न है इसके पर जो प्रश्न किया गया पहले जाकर के किसके ज्ञान हो सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसे कोई है क्या ये जो प्रश्न किया गया इसके ऊपर शंका करते हैं प्रश्नाक्षर आंजस्यम आक्षेप समाधत्ते प्रश्न से अक्षराणी प्रश्नाक्षराणी तेसा आंजस्यम प्रश्न में जो शब्द है वो उसके अनुसार आक्षेप दी इसी प्रकार क्या प्रश्न किया गया आक्षेप करके समाधान करते हैं भाष्य में ननु अभिदित्ते ही कस्म इति प्रश्न अनुपन्न अभी देते ही कश्मीन नहीं थे अनुपन्न प्रश्न जब तक तो ऐसा निश्चय नहीं है कोई है करके तब तो किस में कौन है कोई है पहले निश्चित हो जाए तो वो कौन है कहाँ किस में किसके ज्ञान तो ज्ञान होने से सबका ज्ञान होगा पहले से कोई है ऐसा तो निश्चय नहीं है जे एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसे कोई है करके यदि निश्चित हो जाए तो प्रश्नों का वो कौन है क्या है वो क्या वस्तु है जिसके ज्ञान से होगा ज्ञान होगा अभी दिते ही कसम नीति प्रश्नानुपन्न अज्ञात एक, एक क्योंकि एक है ऐसे ज्ञात नहीं है तो फिर किसके ज्ञान उनसे ज्ञान हो जाएगा ये तो प्रश्न नहीं हो ठीक नहीं है तो फिर प्रश्न क्या होना चाहिए कि अस्ति तद इत प्रश्न यू पूछना चाहिए पहले क्या ऐसा कोई है क्या कोई है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान होगा कि अस्तित तद तद अस्तित्व क्या खो? कोई पदार्थ ऐसा है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान होगा ये तो प्रश्न करना चाहिए पहले है करके निश्चित हो जाए तब आगे प्रश्न होगा सिद्धे अस्तित्व कस्म नित अस्तित्व सद कोई पदार्थ है ऐसा निश्चित हो गया तो क्या पदार्थ है कस्मिन विज्ञाते सर्विध कस्मिन विज्ञाते सती किसके ज्ञान होने पर का ज्ञान हो जाएगा तब तो प्रश्न होना चाहिए पहले हे करके त निश्चय हो कोई एक है जिसके ज्ञान से सब ज्ञान होगा यदि हे तो क्या पदार्थ है ये प्रश्न होना चाहिए यथाकसम नहीं दे कहाँ रखना है पहले रखने का निश्चय हो गया कहीं रखना है तो कहाँ रखना प्रश्न है रखने का यदि नहीं तो कहाँ रखना क्यों रखने के लिए दिया है लेने के लिए आए फेंकने के दिया खाने के दिया क्या है पता नहीं या कस्मिन नहीं दे कहाँ रखना है पहले रखना निश्चय हो जाए तो कहाँ रखना है ये प्रश्न होता है रखने का निश्चय नहीं तो कहाँ रखना है क्या प्रश्न होगा ये शंका यहाँ तक हुई सिद्धांति कहेगा न ठीक है मैं अच्छा सिद्धांति कहता है भाष्य में न अक्षर बाहुल्या आयस्युत्वाद प्रश्न संभव तेव कस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञ सर्विति सिद्धांतिकता ठीक है पहले पूछना चाहिए कोई सा है क्या उसके बाद हाँ करें तो क्या है ऐसे करने से अक्षर बाहुल्याद अक्षर शब्द अधिक करना पड़ेगा शब्द करने के लिए आय से भी रुत्वाद आय से प्रयत्न करना भी अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा स्वल्प कार्य से जितने कम से हो सकता है इतने करना चाहिए अधिक क्या जरूरत है आया से भी प्रश्न संभव प्रश्न संभव है पहले क्या ऐसा कोई है क्या जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान होगा वो क्या है दोनों मिलाकर के प्रश्न कर सकते किसके ज्ञान उनसे सब ज्ञान होगा संभवत है वह कस्मिन विज्ञानते सर्ववित साध कस्मिन कस्विन विज्ञात सर्वभवित साध यदि प्रश्न संभवत है वह ऐसा प्रश्न हो सकता है अधिक शब्द प्रयोग नहीं करके इतने से क्योंकि इतने अर्थों का प्रश्न करने से उसके गर्भ में अस्तित्व आ जाता है किसके ज्ञान उनसे सबका ज्ञान हो जाएगा इसका अभिप्राय को कोई से पदार्थ है तो ये पदार्थ है क्या नहीं है ये भी उसके अंतर् प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा कोई से पदार्थ है क्या जिसके ज्ञान उनसे सब ज्ञान हो जाएगा इसे अर्थ किसके ज्ञान उनसे सबका ज्ञान होगा ये प्रश्न करने से कोई से पदार्थ है या नहीं ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा इस अभिप्राय से प्रश्न हो सकता है ठीक है मैं किम अस्ति तद प्रयोगे अक्षर बाहुल्य न आय से सियाद पहले किम अस्ति तद यस्विन विज्ञान थे शर्मिद विज्ञातम उसके बाद प्रश्न होगा तत् कह किम तत् कहेंगे तो अक्षर अधिक का शब्द प्रयोग करना पड़ेगा आयास्याद आया सुचेष्टा या सुप्रयत्न प्रयत्न प्रयतन अधिक करना पड़ेगा बोलना पड़ेगा तद उसे डर डर करके जे कम से हो जाए तो इसे लोक में भी कम शब्द प्रयोग करने से हो जाता है तो अधिक नहीं कहते विरता वीरता कस्मिन अक्षरांजस्य लाघवाद किम अस्तित तद फिरता तम ऐसे करने के अभेश कस्मिन विदिते सर्विद्या ये अक्षरांजस्य लाघवाद ऐसे शब्द प्रयोग करने पर लाघव है लाघव गौरव अधिक दोष होता है कम शब्द से हो सकता करके इसलिए प्रश्न किया गया ऐसे क्या है जिसके ज्ञान से सब ज्ञान होगा कसम तो अक्षरांज से अक्षर प्रयोग है लाघव से प्रश्न किया गया तो ये प्रश्न हुआ ऐसे कोई पदार्थ है जिसके ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा कस्मिन भगव विज्ञान थे सर्वम इधम विज्ञातम एक के ज्ञान से सबका ज्ञान ऐसे कौन पदार्थ है ये प्रारंभ हुआ पहले तो ब्रह्म विद्या वहाँ से आरंभ किया ब्रह्मा ने कहा ऐसे परंपरा से प्राप्त होने पर सौनक जी ने पूछा अंग्रेस आचार्य जैसे एक कौन पदार्थ है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए इसके ऊपर फिर उत्तर है ये मूल है उपनिषद का एक ज्ञान होने उनसे अज्ञात सबका ज्ञान हो जाएगा ज्ञात तो वस्तु का तो ज्ञान है ही अज्ञात तो वस्तु जीतने सब का भी हो जाएगा एक ज्ञान से एक के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा वही एक वस्तु क्या है तस्मे तस्में उवाच दव्य हस्म यद्रह्म विदो वी परा चैंपरा चमै शौनकाय सच का अिशब्द बने अंगिरा उवाच उ क्या कहा विद्ये वेदिते समझना चाहिए दो विद्या है में ऐसा कहा ब्रह्मा का यम्हविदो वद ब्रह्मज्ञानीलोक कहते यर्थकर यहाँ तस्मा ब्रह्मज्ञानी लोकहते ब्रह्म ब्रह्मज्ञानलोक दो विद्या है पराचे पराचे परा चय अपरा चयपरा और एक अपरा विद्या भाष्य में तस्मै का तो शौनुकाय स अंगिरा उवाच हाँ कि हल उच अंग्रेन उत्तर दिया किम उचित क्या उन्होंने कहा देदी इति दव विद्या हे समझना चाहिए विद्या दव हे एव हस्म यद् ब्रह्म विदो वेदाजा परमार बदती देदी हस्म वजती हम इस प्रकार हस्म हाँ प्रसिद्ध अर्थ में यद ब्रह्मविदो वदन्ति ब्रह्मविदो वदन्ति में यद ब्रह्मविदो यद शब्द आया यदि ये इत्यर्थ यस्मात्ति व टिप्पणी में दिया दो विद्या जिसको ब्रह्मज्ञान लोग कहते हैं यद कहते ये ये विद्य अथवा यस्मा ब्रह्मविद वदन्ति क्योंकि ब्रह्मज्ञान लोग इसे कहते इसलिए दो है विद्या समझना चाहिए था था ब्रह्म वेद वेदार्थ अभिज्ञा ब्रह्म वेद भी है वेद को जानने वाले वेद को जानने वाले कहते था वेद अर्थ को जानने वाले वेदार्थ अभिज्ञा वेदार्थ को जानने वाले वेदार्थ को जानते थे वेद के अर्थ में धर्म ज्ञान दोनों है धर्म भी है ज्ञान भी है ब्रह्म भी है तो वेदार्थ हो गया तो परमार्थ दर्शन परमार्थ वास्तव को जानने वाले जो जान वो कहते परमार्थ परमार्थम दृषम शीलम यसा ते पर दृष्टि न परमात् तत्व को जानने वाले कहते हैं द्वे विद्य के थे? दो विद्या कौन हे इतिहा परा चपरा चरा परा चपरा च पराय च परमात्मिद्या है पराच पराच पराच पराच पराच पराच परमात्म, परमात्म के ज्ञान है परा विद्यापराह निकृष्ट पर उत्कृष्ट अपराह धर्म अधर्म साधन तत्फल विषया धर्म अधर्म साधन तत्फल विषय धर्म अधर्म ही साधन है धर्म अधर्म अधर्म साधन है उसका साधन कर्म धर्माधर्म का साधन यागा आदि धर्म का साधन यागादि वीत कर्म अधर्म है कर्म निषिद्ध कर्म और धर्माधर्म का फल धर्मा धर्म धर्माधर्म का फल पाप का फल सुख दुखादि है स्वर्ग आदि ये सब अपरा विद्या है धर्म अधर्म उसके साधना और फल सब विषय को विषय का विषय का ज्ञान विषय विशे की विषय विद्या अपरा विद्या अभी कहते हैं वो उन्होंने पूछा वो किसके ज्ञानों हो उनसे सबका ज्ञान होगा ये उसका उत्तर नहीं देख रहे कहते दो विद्या समझना चाहिए क्या जरूरत है वो तो एक तत्व जानना चाहते जिसके ज्ञान से सबके ज्ञान उसका ही नाम ले लेना चाहिए न न कस्मिन विदि ते सर्वविद भवती थे सौने के अनुपृष्टम तस्विन वक्तव्य अपृष्ट आह अंगिरा दि विद्य इत्यादि कस्मिन विद्य सर्वविद भवती यही तो पूछा किसके ज्ञान होने पर सर्वज्ञान सर्वज्ञ हो जाता है सब को जान लेता है सबका ज्ञान अज्ञानता का भी ज्ञान हो जाता है ये तो प्रश्न किया जिसके ज्ञानों से सर्वज्ञान हो जाता है तस्वीन वक्तव्य उसको कहना चाहिए जिसके ज्ञानों से सर्वज्ञान होता है उसका नाम ले लो उसको दिखा दो उसको नहीं कह कर करके अपृष्टम आह उन्होंने तो नहीं पूछा विद्या कितने क्या क्या विद्या है इसने तो नहीं पूछा जो अपृष्टम आह अंगिरा कहते द्वे वेद्य इत्यादि अपृष्ट जो पूछा गया उसको नहीं कह कर अपुष्ट कहते ये तो नहीं है लोक में किस किस का स्वभाव है जो पूछा गया इसको नहीं कहकर अपुष्ट वस्तु तो बहुत है। बहुत बोलते-बोलते फिर सुनने वाला थक जाएगा जो पूछता है वो बताओ तो अपुष्ट वस्तु तो कुछ गुना कुछ कहता है ये लोक में हो सकता है अप्रमाणिक व्यक्ति कह सकता है किन्तु वेद में तो ऐसा नहीं आचार्य गुरु कैसे कहेंगे जाकर के पूछा किसके ज्ञान से सब ज्ञान होगा उसको चढ़कर बात बीत तो तो कफत तीन है तीन से रोग होता है यह आयुर्वेद शास्त्र बताने लगा <laughs> कोई विज्ञान पढ़कर आया था लघु कौंदी किसको पढ़ाता था तो लघु कौंदी क्या पढ़ाएगा विज्ञान जो पढ़ता है उसको बताया <laughs> उसको बताता है हमारे <laughs> पास बताया <laughs> जाकर बोला तीन चार पांच दिन से वो क्या पढ़कर आया कॉलेज में उसको बता रहे विज्ञान कभी कई से करते अपने कोई ज्ञान है तो उसको बीच में बताने लगे तो ये तो प, एक सीधा कह देना चाहिए किसके ज्ञान होने से सब ज्ञान और दो विद्या कहना क्या जरूरत है सिद्धांत उत्तर देता है नहीं सदोष क्रमा अपेक्ष प्रतिवचन से लोक में तो कोई इधर उधर कहेगा उसका बिना प्रयोजन किंतु यहाँ आचार्य कहते मतलब उसका प्रयोजन है इसी क्रमश बताने के लिए क्रमापेक्ष उत्तर क्रमश क्रम से बताएँगे बताने के लिए सीधा ही उसका नाम ले लेंगे इतने से समाधान नहीं होगा फिर आर प्रश्न होगा तो इतने तो है दो है किसके ज्ञान से बस ब्रह्म ब्रह्म के ज्ञान से वो ज्ञान फिर ब्रह्म क्या है, तो फिर आगे प्रश्न होगा बहुत, इसलिए क्रम से बताने के लिए क्रमापेक्षतापेक्ष प्रतिवचन उत्तर देते हैं दोनों में से पराविद्या ब्रह्म ज्ञान है तो पराविद्या कह नहीं पराविद्या क्या जरूरत है अपरा विद्या अविद्या शाह निराकर्तव्या अपरा विद्या जितने आगे कहेंगे सब अविद्या है अविद्या के अंतर्गत अपरा विद्याराकर्तव्य निरा उसको निराकरण उसको छोड़ना है निषेध करना है अपरा विद्या में से थोड़ा कुछ किसको प्राप्त होता है तो उसमें अपने को बड़ा मान करके उसमें समाप्त तो हो जाते हैं उसमें ही तो इसलिए अपरा विद्या को समझ करके निराकरण करना किसका त्याग करना भगवान भाष्यकर स्थान में कहते ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना है जो ब्रह्म है उसका निराकरण करो घटो अस्थि पटो अस्थि अहमअस्मी ये तो ज्ञान होता है सद्रूप से ज्ञान होता है जो अनात्मा है उसका निराकरण करो देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि में नहीं एक एक समझो रट शब्द से देने से नहीं एक श्लोक में आ जाएगा देह इंद्र प्राणवान में नहीं हूँ इसे नहीं होता है देह में नहीं हूँ मैं क्यों नहीं देह क्या है मैं क्या है इंद्र नहीं मैं क्या नहीं हो तो देह में क्यों नहीं इंद्र क्यों नहीं एक एक का निषेध करके यदि अनात्म सब का निषेध हो जाएगा तो फिर जिसका निषेध नहीं हो सकता है एक रह जाएगा जिसका निषेध हो सकता है उसको निषेध करते जाओ किस प्रकार निषेध होगा कैसे निषेध होगा क्या तर्क क्या कारण ये सब आचार्य से स्व करके मनन करके निषेध करना पड़ता है श्रवण किया फिर मनन करके तर्क के द्वारा निषेध करके सब निषेध करते करते ऐसे करते करते श्रवण मनन करते करते अपने आप ही ध्यान में लग जाता है वही श्रवण मनन है श्रवण करते करते श्रवण समझ आ गया तो फिर मनन शुरू होता है कैसे होता है क्यों होता है किस प्रकार फिर मनन करते करते बुद्धि स्थिर हो जाती है मनन करते संशय दूर होता है तो एकदम लग जाता है कि हम अस्मी ब्रह्मा थोड़ी देर में फिर भंग हो जाता है फिर प्रयत्न करता है तो श्रवण मनन करते करते अपने आप ही ब्रह्मा कार्यवृत्ति निधि ध्यासन का प्रारंभ हो जाता है तो यही करना चाहिए तो इसलिए अनात्मा का निराकरण और निराकरण को समझ करके बुद्धिपूर्वक निराकरण शब्द से कहना नहीं बुद्धि से क्यों नहीं देह में देह में कहते सम देह में अः बुद्धि होती देह क्यों नहीं पर क्या है देह क्या चीज़ है क्या पता है हमारे साथ हुआ? उसका क्या संबंध है ऐसे सब विचार करके अनात्म का निराकरण करना है यहाँ भी पराविद्या का विषय है ब्रह्म जिसके ज्ञान से सब ज्ञान होता है ब्रह्म अवाच्य है मन बुद्धि का विषय इंद्र का विषय नहीं है उसको शब्द नहीं कह सकते इस तद विषय का ज्ञान पराविद्या कहेंगे अब विद्या को समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान को परा विद्या ब्रह्म नहीं जानते तो ब्रह्म ज्ञान को क्या समझ लेंगे ब्रह्म को नहीं कर सकते ब्रह्म ज्ञान परा विद्या तो फिर से तो परा विद्या को समझेंगे जो परा नहीं है उनका निष्च करो जो परा नहीं उसका निशेद कर देंगे कुछ बचेगा अतद्या वृत्या यम चकितम अभिदत्ते श्रुतिरअपि तदे ब्रह्म अतत क्या होगा ब्रह्म से भिन्न जितने पदार्थ सब अतत हो गई तत्शब्द से ब्रह्म तत्व भिन्न सब अतत हो गई अ जितने अतत सब सबका निराकरण कर लो ब्रह्म से भिन्न सब सबका निषेध कर दो अतत व्यावृतिया अतत की सब सबका निषेध कर दिया अतत से भिन्न कुछ रहेगा अत से भिन्न अतत से भिन्न अतत तत्स्य भिन्न अतत और सारे अतत का निषेध कर दिया सारे अत से भिन्न तत् ब्रह्म तो अतद्या श्रुति भी अतद व्यावृत्ति मुख्य न अतव्यावृत्ति के द्वारा ब्रह्म बिना के निषेध करके ही ब्रह्म को बताती है चकितम अभिधत् श्रुतिरपि श्रुतिर चकित होकर के क्योंकि शब्द किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म को कहने के लिए शक्ति के द्वारा विधि मुख्य ब्रह्म को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए तद भिन्न का निषेध करते करते फिर ब्राह्मण रह जाएगा इसे श्रुति कहती है दूर में रह करके डर करके शक्ति का शब्द का सामर्थ्य नहीं उसको कहने के लिए इसे डर के डरते रहते दूर से डर करके शब्द से उसका निषेध इसका निषेध का निषेध करते करते अंत में रह जाता है इसलिए अपराविद्या को पहले समझना है क्योंकि अविद्या है विद्या शब्द से तो लोक में कहा जाता है किंतु वास्तव विद्या नहीं है पराविद्या विद्या है अपरा विद्या तो अविद्या है अविद्या का कार्य अविद्या के अंतर्गत सब है सा निराकर्तव्या उसका निराकरण करने पर परा तो विद्या रह जाएगी तद विषय ही विदित है न किंचित तत्व तो विद्युतम से आदिति अपरा विद्या के अंतर्गत बहुत विद्या है एक ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके बाकी जितने ज्ञान अपरा विद्या में जो सामाधि लेकर के बहुत है इसमें तो उसको निराकरण करना क्यों क्योंकि के बहुत विषय विज्ञान में इसके द्वारा कितने पदार्थ जान लेते किसको कितने ज्ञान है निराकरण क्यों करना तद विषय विदित न किंचित तत्व तो विदितम सात तद विषय ही अपरा विद्या का जो विषय हो अपरा विद्या का विषय सारे ब्रह्मांड तत्व से बिना विदित न किंचित तत्व तो विदितम से जितने अपरा विद्या का विषय उसको जानने पर किसी भी पदार्थ का तात्विक ज्ञान नहीं होता है तत्व तो न विदितम कोई रज्जु में सर्प दे कर के डर रहे देखता रहता है सर्प को सर्प को देखता है कितने देर सर्प को देखने पर तत्व ज्ञान हो जाएगा है। है। सर्प सर्प सर्प दिन भर देखता है सर्प कुछ। कुछ। देखता है तो रज्जु को रज्जु को देखने पर भी रज्जु का तत्व तो ज्ञान नहीं होता है वास्तव तो ज्ञान नहीं होता है और सर्प सर्प समझ रहा है जितने देर तक सर्प सर्प देखता रहा और भ्रांति है इसी प्रकार अपरा विद्या का विषय जितने अपरा विद्या के द्वारा उसको तो जानते हैं और अपारमार्थिक जो कल्पित तो मिथ्या वस्तु तो उसका ज्ञान मिथ्या रज में सर्प सर्प का जो ज्ञान है वह भ्रांति है और भ्रांति ज्ञान के द्वारा अधिष्ठान का जो वस्तु ज्ञ पदार्थ का तात्विक ज्ञान नहीं होता है भ्रांति ज्ञान के द्वारा इसी प्रकार अपराविद्या स्वयं सब सब भ्रांति है पारामार्थिक ज्ञान नहीं इसलिए उसके ज्ञान से उसके विषय के ज्ञान के हो जाने पर उसके विषय से ज्ञान विषय का ज्ञान हो गया अपराविद्या का तो भी कुछ भी पदार्थ तत्वतः तो ज्ञात तो नहीं किंच न किंचित तत्व तो विद्युतम से किसी पदार्थ का तात्विक ज्ञान नहीं होता है क्योंकि सारे पदार्थ जितने है ब्रह्म से भिन्न सब अध्यस्त आर्पित है त्रिगुणात्मक है अभिद्या का कार्य है उसका ज्ञान है अध्यस्त राज्य में सर्प भू छिद्र माला दंड जलधारा बहुत ज्ञान होता है किसको किस प्रकार किसको किस प्रकार किस को किस कोई कथा सर्प कोई कथा नहीं सर्प नहीं ए माला है कोई माला डाल दिया ऐसे दिखता है माला दिखती कोई कहता है नहीं माला नहीं पानी चलता है जलधारा कोई कहता है लाठी दंड कोई गिरा दिया कभी सर्प सीधा है कभी टेढ़ा है और टेढ़ा भी तो लाठी हो सकती है दंड कोई कह नहीं भूमि में छिद्र मिट्टी में से छेद कोई रेखा खींच लिया इसे दिखता है विभिन्न प्रकार कल्पना है जितने ज्ञान होने पर भी तात्विक ज्ञान नहीं होता है रज्जु ज्ञान ही वास्तव है इसलिए अपरा विद्या का निराकरण करना चाहिए क्योंकि अपरा विद्या का विषय जितने ज्ञात होने पर तात्विक ज्ञान किसी का नहीं होता है उसका निराकरण क्यों करना निराकृत ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांत तो वक्तव्य भवती इतने न्यायात ये न्याय है शास्त्र में जब कुछ व्याख्यान करते हैं कहते हैं पूर्व पूछता है, है सिद्धांत उत्तर देता है पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष जितने संशय हो सकता है सारे संशय को पूर्व पक्षी के द्वारा पूछ करके फिर उसका उत्तर देते हैं बहुत समय पछते हैं पूर्व पक्षी में वहाँ कौन बैठा है कौन पूर्व पक्षी सिद्धांतित तो कहते हैं पूर्व पक्षी कौन है कोई व्यक्ति बैठ कर के पूर्व पक्षी नाम से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छात्र का जो विचार है इसको कहते वाद कथा वाद जल पवित प्रकार कथा में से ये शास्त्र उपदेश बाध कथा तत्वभूत कथा को वाद कथा कहते तत्वनिर्णय की इच्छा से जो कथा गुरु गुरुशिष्य का जो संवाद होता है कथा है शिष्यों का परस्पर विचार होता है ये बाद कथा वाद का तो झगड़ा नहीं विवाद कहते झगड़ा में विरुद्धम वदन विवाद होता है वादे कथन तत्व जिज्ञासा के लिए तात्विक निर्णय के लिए कथा शिष्य पूछता है गुरु से गुरु उपदेश करते हैं अथवा शिष्य में आपस में विचार होता है निर्णय करने की इच्छा से संशय तो आवश्यक है संशय होता है संशय करना चाहिए किंतु जब पूछा जाता है ये उद्देश्य रहता है तत्व निर्णय तो जानने के लिए वास्तव तत्व को जानने के लिए जहाँ अपना कुछ ज्ञान उत्कर्ष दिखाने के लिए प्रश्न है वो बाद कथा नहीं है तत्वभूत उसको नहीं कहते कोई कोई जा कर के प्रश्न करते हैं जो उनको मालूम है उस विषय में प्रश्न करते हैं कोई कोई तो सोते हैं देखते हो क्या बताता है उसका आता है नहीं आता है और दूसरे है कि हमको बहुत आता है पहले दिखाना जानते बहुत बड़े महापुरुष है वहाँ जा के पूछने के पहले जो आता है उसको बताते हैं अथवा तो ऐसे प्रश्न करेंगे सुनने वाले लोग आ रही तो बहुत जानता है क्योंकि सामान्य छोटे प्रश्न करेंगे तो सामान्य उसी के आते बहुत जटिल प्रश्न कर दिया तो समझ समझिए इसको बहुत आता है ये कि ब्रह्मचार्य था पढ़ा पढ़ा कुछ नहीं सुन सुन करके और तो जाएगा ऐसे प्रश्न करेगा विशेष प्रश्न करेगा अविध्यावृत्ति क्या पदार्थ है अविद्या की निवृति हो तो निवृत्ति क्या चीज है ऐसे प्रश्न करेगा फिर और कभी कभी शास्त्र में पूछेगा फलव्याप्ति क्या है तो स्वयं प्रकाश क्या जी स्वयं क्या पदार्थ है ऐसे कुछ प्रश्न करेगा तो सोचेंगे बहुत कुछ पढ़ा है नहीं तो वहाँ अद्वैतीय विद्धि में इसे कहा गया भारतीय कार्य इसे कहते हैं उसमें क्या आभाषावाद क्या है अवच्छेदवाद क्या है आभाषावाद क्या? क्या है अवच्छेदवाद क्या है पति विवाद क्या है उनका मत क्या है इसलिए प्रश्न करेगा तो सब बहुत पढ़ा है बाद में पता चला कुछ नहीं कहीं कहीं, कहीं कुछ थोड़ा सुना सुनते समझ नाम सुना जहाँ जाएगा वही प्रश्न करेगा असोको लग गया वह बहुत जानता है और प्रश्न करेंगे बोलो कुछ बताएंगे उसमें कुछ सुन लिया कुछ मन में रख दिया जाकर फिर वही प्रश्न करेंगे तो देखा नहीं और वो सोचेंगे वह वो तो पढ़े लिखे रहे नाम लेकर कला सस्म में रहते तो बोलते हाँ पढ़ा होगा बहुत पुराना कुछ नहीं पढ़ करके ऐसा कभी कभी कुछ जान करके अच्छा कहीं कहीं प्रश्न करना है प्रश्न करना चाहिए प्रश्न नहीं करके स्वामी आपने इसे कहा क्या कहा करके उसमें चला क्या क्या कहा हम कहते हैं अरे हो जो हमने कहा वो तो मुझे तो मालूम है तुम्हारे क्या जानने की इच्छा प्रश्न करो क्योंकि आपने इसे कहा था आपने इसे कहा जो जो कहा उसको कहते रहेंगे ऐसे कहा अरे तो शास्त्र में से कहा गया शास्त्र में से कहा गया शास्त्र एक प्रश्न है शंका शुरू करेंगे क्या है शास्त्र में से कहा गया ऐसे कहा गया ऐसे कहा गया शास्त्र आप जानते हो बहुत कुछ छोड़ो जो नहीं जानते तो पूछो जो जानते हो उसको कहते हो क्या मिलेगा जो पूछना है शंका तो पूछो ना हमारे कहना है शास्त्र में से कहा गया फिर इसे कहा गया ऐसे होता है ये सब नहीं संशय प्रश्न किया जाता है संख्या के निवृत्ति के लिए और तत्व निर्णय के लिए जो जानते उसको दिखाने के लिए ऐसे अभ्यास जिसकी आदत है इसे अभ्यास वो तत्व निर्णय नहीं कर पाता है इसलिए दूसरे को आता है नहीं आता है अतः प्रश्न हमको आता है दिखाने के लिए समझ गया कोई के किस किस का ऐसा आदत है समझ गया मी जी या आपने जो कहा इसका ये अर्थ है जो सुन लिया फिर उसको कहेंगे तो तो है क्या हुआ ना आगे क्या है तो आगे तो हम कहने वाले थे तुमको पूछना क्या जरूरत है जो आपने कहा इसको फिर दोबारा दोबारे किस किस का है मैं कहता हूँ वो हमको कहने नहीं देंगे सुनने के बाद तो वो एक बार हम कहेंगे हम कहेंगे आप हाँ करो बस इतना हाँ उत्तर कुछ नहीं पूरा हम कहेंगे पाँच मिनट हम, हम ये इसका अर्थ है ये तो आगे क्या है तो ये पूछने आगे क्या है कहने के लिए तो हम तो आगे कह रहे थे बीच में तुम तो कितने कहना क्या जोड़ते कई बोलते स हम कहते सुनो हम फिर बात नहीं समझे तो सुनो उनको तो सुनने की इच्छा नहीं उनको तो बोलने की इच्छा है फिर हम कहेंगे दो तीन बार कहने के बाद फिर उनका ये मैं क्या नहीं सुना समझ पाया तो सुनो फिर मैं बोलता हूँ तो फिर सुने फिर भी कहना है तुमको तो ऐसे संशय कुछ है तो पूछो फिर जो सुना है उसको वही कहेंगे यही है ना ऐसा आपने कहा ना सब कह करके हम तो यही ना हाँ इतने कादर से हो गया और कुछ नहीं तो वो क्या है हम कहता है अपने सुनना जो जानते ऐसा नहीं वाद करता तत्व निर्णय के लिए जहाँ संशय है वो समझ कर और किसी किसी के ऐसे अभ्यास है बोलने के बाद सुनेंगे सुनने के बाद समझिए हाँ जी फिर दोबारा कहो कहें <laughs> ये इसको वहाँ रख दे हाँ जी <laughs> इसको वहाँ रख दे रख दो यहाँ यही रख दो पूरा रख दो पूरा रख दो हाँ पूरा रख दो फिर उसमें आधा लेकर चल जाएगा वहाँ रखेगा तीन बार पूछा रखो डाल दो पूरा पूरा डाल दो हाँ डाल दो रख दो, दू? दोनों को रख दो दू? हाँ दोनों रख दो फिर, तीन बार पूछा कहाँ रख दो फिर उसके समय एक रखा कहें मैंने सोचा कहे ये आप मना के होंगे <laughs> सोचने पर इसे सोचा जा सकता ना ऐसे कोई कोई करते हैं डाल दो पूरा पूरा हाँ डाल दो पूरा सब डाल दो हाँ डाल दो फिर सब डालने थोड़े थोड़े रख दिया रखे रखकर वहाँ डाल दिया क्यों क्योंकि सोचा कहें अधिक होगा आप नहीं खा सकते इसे वहाँ डाल दिया बाद कथा पूर्व पिछले पूछता है जितने संशय हो सकता है पूर्व पीछे का प्रश्न है अनु सबको मालूम नहीं क्या प्रश्न करना है क्या संशय होना है तो पूर्व पीछे कहता है तो संशय पहले कहता है संशय को भी समझे फिर उत्तर समझे इसको थूड़ा निखन कहते खंबा को हिलाते हैं मजबूत करने के लिए शास्त्र में ऐसे ही संस्कृत विज्ञान में इस प्रकार है सर्वत्र ये है प्रश्न करके उत्तर दे संशय संका समाधान करते करते दृढ़ करना है तो पूरा पक्षी के मुख से प्रश्न होगा उसका फिर उत्तर देते हैं ऐसे कहा करके के संशय का निराकरण करना बहुत तो लोगों को लगता है कि हमारे कोई संशय हमको समझ आएगा पूरा कोई संशय नहीं बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए संशय नहीं किंतु संशय क्या होना चाहिए पता नहीं इसे कहते संशय नहीं संशय क्या होना चाहिए पता हो तो संशय करेगा प्रश्न करने के लिए कुछ थोड़ी बुद्धि चाहिए अब नहीं जान कर उल्टी स्थिति बोलने के लिए तो कोई कुछ बोलेगा किंतु समझ करके विषय को प्रश्न करने के लिए समझना पड़ता है जो समझता है वो प्रश्न करता है समझ करके और नहीं समझ कर प्रश्न करने वाले तो पता चलता है कुछ नहीं समझा जो प्रश्न करता है नहीं तो समझने वाले तो और प्रश्न करने पर बीच में और निकलेगा सोचिए इसलिए बहुत समझ समझ करके प्रश्न उत्तर करके शंका समाधान हो जाए तो दृढ़ होता है इसलिए शास्त्र में शंका करने के लिए जो जो शंका हो सकती है ये पूर्व पश्चिम मुख से शंका करके समाधान करते जिस साधव को आगे संशय कुछ होगा ही नहीं जो संशय होगा वो संशय शास्त्र में है शास्त्र में संशय करके उसका उत्तर दिया फिर संशय उत्तर पंचोदर्शी ग्रंथ पढ़ो शंका उत्तर शंका समाधान करते करते पूरा वेदांत पर सारे शंका का निवारण हो जाता है पंचोदर्शी पढ़ने के, के बाद यदि कोई संशय होगा उत्तर उसमें है ग्रंथा जो ठीक ठीक समझता है सब उत्तर उसको प्राप्त हो जाएगा आगे संका हो नहीं सकती इसी प्रकार है सब शास्त्र में सा है इसलिए सर्वाध न्याय है निराकृत ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांत तो वक्तव्य पूर्व पक्ष का निराकरण कर फिर सिद्धांत कहो तो, तो दृढ़ होता है और कुछ नहीं करके सिद्धांत तो बोल दिया सीधा ही सीधा तुम ब्रह्म छोड़ो सौ सब मिथ्या है ब्रह्म और बहुत है मैं ब्रह्म छोड़ दिया सब छोड़ करके बैठेगा थोड़ी में फिर कहाँ मैं ब्रह्म कहाँ हो जाता है रटता है सोहम शिव हम रटता रहता है किन्तु सारा जगत सो सत्य है तो कहाँ क्या होगा इसलिए पूरा पेक्ष संशय निवरण करके संशय निवृत्ति होने पर सिद्धांत कहना है इसलिए यहाँ प्रश्न करके अविद्या किया है अविद्या का निराकरण करना है पूरा निराकरण करके सिद्धांत विद्या को कहना पराविद जो जिसके ज्ञान उनसे सर्वविध होता है तो परा विद्या का विषय ब्रह्म उसको कहने के लिए अन्य अन्य का अविद्या का निराकरण करना क्योंकि अविद्या का विषय जितने है सब मिथ्या है कल्पित है उसके ज्ञान से बातव ज्ञान नहीं होता है इसे उस छोड़ने पर विद्या का विषय ब्रह्म का ज्ञान होगा इसी न्याय से परा अपरा दो विद्या का विभाग कहा गया आगे मंत्र तत्रपरा ऋग्वेदो यजुर्ेद सामेदो अथर्ेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त झन्ध ज्योतिषमीति अथ परा तद्क्षरधिगम्य मध्य परापरा दोन विद्याम अपरा क्या है ऋग्वेद यजुर्ेद सामेद अथर्वेद चारवेदनाम ले लिया चारे वेदे चारवेदेद वेद को कहते अंगी अंगी कहेंगे तो अंगों में से उसमें वेद का छह अंग है शिक्षा कल्पना कल्प व्याकरण निरुत्त छंद ज्योतिषम शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत्तम छंद ज्योतिषम छः अंग का नाम ले लिया सारे वेद और अंग ले लेने से उसमें सब कुछ आ गया अन्यत्र भी बहुत विद्या का नारद विद जी सनत कुमार नारद संवाद होता है नारद जी का बहुत ज्ञान है गुरु के पास आचार्य के पास गए अनत कुमार के पास तो कहते तुमको क्या क्या ज्ञान मालूम है पहले बताओ नारद जी ने सब नाम बताया क्या क्या ज्ञान है बहुत बताया सब बताने के बाद कहते सब तो नाम ही शब्द ही है बहुत ज्ञान है तो इसमें सब कुछ ज्ञान ऐसे है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा शिक्षा कल्प व्याकरण नृत्य ये सब टीका में थोड़ा थोड़े दिया है कल्प सूत्र अच्छा शिक्षा तो वर्ण उच्चारण के लिए अकार आदि वर्ण का किस प्रयत्न किस स्थान है शिक्षा पाननीय शिक्षा भी है या आज्ञा बढ़ के शिक्षा भी है शिक्षा के है पाणिनि पानीनीय शिक्षा में वर्ण उच्चारण स्थान आदि के विषय में आया और कल्प कल्प सूत्र है कल्प है टीका में कल्प सूत्र ग्रंथ और सूत्र कल्प सूत्र है कात्यायन असुरायन आप स्तम बौधायन आदि के द्वारा रचित सूत्रग्रंथ तो कल्प उसमें कर्म करते समय किस क्रम से अनुष्ठान करना होता है अनुष्ठय क्रम में कल्प में कहा गया कल्प्यते समर्थ्य ते याग प्रयोग कल्प सूत्र याग प्रयोग याग अनुष्ठान कर्म करते समय किस क्रम से करना है ये सब कहा है कल्पसूत्र में शिक्षा कल्पसूत्र ग्रंथ अनुष्ठय क्रम कल्प इत्यर्थ अनुष्ठेय अंगों का जो कर्म का अनुष्ठान किया जाता है उसमें कर्म किस क्रम से करना कहा गया कल्प सूत्र में शिक्षा कल्प अच्छा कल्प व्याकरण निरुक्त निरुक्त है टीका में दिया टिप्पणी में वर्णागम वर्ण वर्न, ये बारह पृष्ठ में दो नंबर टिप्पणी में वर्णागम वर्ण विपरय्च दवचापरो वर्ण विकारनाशु धास्दर्थतिशयोग तदुच्यते पंच विधि निरुक्त वर्ण कागम कर्ण का, का विपरय हो जाता है भावेत भवदर्ण सिर्ण विपर यपरय वर्ण विकार और वर्ण का नाश कह वर्ण का विकार होता है कि वर्ण का ना लोप हो जाता है धातु तदर्थातिशयन हो धातु का अर्थ किस अतिशय किसा संबंध ये पांच प्रकार निरुत में कहते हैं निरुत्त और एक छंद है, है लौकिक वैदिक दो प्रकार छंद है छ छंदयति नियमयती छंद पाद विरादि व्यवस्थापन न छंदयति नियमयती छंद पिंगलादि महर्षि प्रणित चंद है ज्योतिष शास्त्र है जिसमें ये ज्योति जन्म ग्रह नक्षत्र के विषय में सूर्यचंद्र उदयादि के विषय में ग्रह नक्षत्र के विषय में विचार किया जाता है ये छीका में भाष्य में ता उच्यते परा हो गया अत प्राय तदक्षर अतिगम्य है परा विद्या जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है ब्रह्म का ज्ञान ही अरा विद्या ब्रह्मज्ञान तथर्कुच्य भाष्य में ऋग्वेदो यजुर्वेद सामेदेद चेदा चार वेद हो शिक्षाकल्प व्याकरण निरुद्कर निज्योतिष्ते षड ऐसा अपरा विद्या छिहंगेद मिलकर के ये अपरा विद्या अथईदानम परा विच्यद्या ये यया तदक्षर अतिगम्यते यद्यन तद विशेषण अक्षर वक्ष्य विशेषण से आगे अक्षर ब्रह्म का विशेषण कहेंगे कैधम्यते अधगम्य ज्ञान प्राप्ति अधिपुरुषे गमे प्राय से प्राप्ति अर्थत्वाद तो अधिगम प्राप्त्यर्थ अर्थक होता है अधिपुर पुरुष गमे गम धातु प्राय प्राप्त्यर्थ अर्थक होता है न च परप्राप्तिर अवगमार्थ से भेद होती पर ब्रह्म की प्राप्ति और परप्राति का ज्ञान इसमें कोई भेद नहीं है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान इसमें भेद नहीं है क्योंकि ब्रह्म अपना स्वरूप है अज्ञात से अप्राप्त भ्रम होता है ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया माला गले में अज्ञान के कारण अप्राप्त भ्रम है ज्ञान हो गया तो प्राप्त ज्ञान प्राप्ति ये प्राप्त की प्राप्ति है और ज्ञान से अतिरिक्त तो नहीं है अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान होने के बाद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा यदि अपने अज्ञान के कारण अप्राप्ति भ्रम है ज्ञान होते ही अप्राप्ति भ्रम्ह नष्ट हो गया तो प्राप्ति शब्द का वह होता है पर ब्रह्म की प्राप्ति और ज्ञान में कोई वेद नहीं ठीक टीका में अविद्या अपगम्यव पर प्राप्ति थे अभिद्या अपगम्य अविद्या की निवृत्ति हो गई तो पर ब्रह्म की प्राप्ति ये गौण प्रयोग उपचार उपचर्य थे गौण प्रयोग अविद्यावृत्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति एक ही है अविद्या अपगमश्च अवगति रेवीति अविद्या अपगम अविद्या के निवृति ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान जैसे प्रकाश जलाया अंधकार की निवृत्ति अंधकार निवृत्ति प्रकाश एक है प्रकाश तो है तो हम अंधकार नहीं अंधकार नहीं तो प्रकाश है अविद्यावृत्ति पर ब्रह्म प्राप्त ज्ञान ही है पर ब्रह्मा अवगति रेवीति व्याख्यातम अस्मी ये हमने व्याख्यान क्या टीकाकर कहते ज्ञान ज्ञातअर्थ तज्ञ तिर इति त्याख्यावसर है ज्ञा तो अर्थ तज्ञाप तिर अविद्यावृत्ति अविद्या की निवृत्ति क्या है ज्ञात अर्थ अर्थात उसका ज्ञान ज्ञातअर्थ अज्ञान की निवृत्ति है ज्ञात अर्थ रज्जु का अज्ञान है रज्ज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञात रज्जु का रज्जु तो पहले से ही रज्जु का ज्ञान यदि आपको नहीं हुआ तो सामने रज्जु रहेगा सर्प रहेगा रज्जु तो पहले से है किंतु अज्ञात था जब रज्जु का ज्ञान हो गया अभी कहे ज्ञात रज्जु ज्ञात तो अर्थ ज्ञात तो रज्जु आपके सामने यदि है उस समय सर्प रहेगा रज्जु अज्ञात अवस्था में सर्प था ज्ञात रज्जु तो सर्प नहीं सर्प की निवृत्ति और ज्ञान सर्प की निवृत्ति क्या चीज है सर्प नष्ट हो गया तो ज्ञान तो रज्जु है ज्ञात रज्जु सामने है तो सर्प का अभाव सर्प निवृत्ति अथवा रज्जो ज्ञान की निवृत्ति सर्प निवृत्ति नहीं रज्जो अज्ञान की निवृत्ति रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जो ज्ञान नहीं रहा तो रज्जु अज्ञान की निवृत्ति है रज्जु ज्ञान कहो अथवा रज्जु का ज्ञान कहो रज्जु का ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान विशेष्य रज्जु विशेषण और ज्ञात रज्जु कहेंगे तो ज्ञान होता है विशेषण और रज्जु है विशेष्य रज्जु का ज्ञान हुआ रज्जु का ज्ञान होने से रज्जु को कह ज्ञात रज्जु ज्ञात मतलब ज्ञान विशिष्ट जिसका ज्ञान हो गया वो ज्ञात हो गया ज्ञात घट ज्ञात घट कहें तो घट विशेष्य ज्ञान उसका विशेषण और घटक ज्ञान कहेंगे तो घटक का ज्ञान विशेष्य क्या होगा ज्ञान विशेष्य और घट होगा विशेषण ये विशेष्य विशेषण से वेद हुआ घटक का ज्ञान कहो या ज्ञात घटक कहो इसी प्रकार अज्ञानी की निवृत्ति क्या है ज्ञात तो अर्थ अथवा अर्थ का ज्ञान ज्ञातर्थ तो ज्ञातअर्थ तो तज्ञ त्रिव्या उसका ज्ञान ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञानवान से ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति होती अज्ञान की निवृत्ति क्या है ज्ञात अर्थ ज्ञात ब्रह्म ज्ञात ब्रह्म अथवा ब्रह्म का ज्ञान अविद्या अविद्यावृत्ति ब्रह्म ज्ञान दोनों में कोई भेद नहीं ब्रह्म ज्ञान ज्ञात ब्रह्म का क्या अर्थ है ब्रह्म का जो ज्ञान हो गया उसको कहेंगे ज्ञात ब्रह्म तो ब्रह्म में ज्ञातत्व धर्म रहेगा घट्ट का, तो तो का ज्ञान हुआ तो घट्ट में ज्ञातत्व रहेगा ज्ञातता ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म में ज्ञान ज्ञातत्व धर्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म से क्या पदार्थ रहेगा ज्ञान के बाद ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं तो ब्रह्म में ज्ञातता अर्था सत्यत्व रहेगा ज्ञानत्व तो रहेगा कोई धर्म नहीं रहेगा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहते सत्यत्व ज्ञानत्व धर्म भी ब्रह्म में नहीं रहता है तो ज्ञातत्व धर्म नहीं रहेगा तो ज्ञातत्व जदि नहीं रहेगा तो ज्ञात ब्रह्म कैसे होगा ज्ञातता है तो ज्ञात ब्रह्म ज्ञातता नहीं तो क्या तो हो जाएगा इसलिए कहा गया ज्ञातत्व से उपलक्षित ब्रह्म ज्ञातत्व को विशेषण नहीं करना ज्ञान विशेषण नहीं ज्ञान ही उपलक्षण उपलक्षण होता है कौआ देवदत्त के घर में देखा दिया कौआ बैठा है वही घर देवदत्ता का कोई पूछा देवता का घर कौन देखा दे देखो कवा बैठे थोड़ी देर जाकर देखा कवा नहीं देवता का घर रहेगा कवा उड़ जाएगा तो वो देख लिया देवता का घर कवा उड़ गए किंतु उसको जाकर पहुँच जाता है तो वहाँ का नहीं रहने पर उपलक्षण नहीं रहने परी भी उपलक्षित वस्तु है पाचक कहते कोई भोजन पकाता है भोजन पकाते तो देखा पा करता है भोजन हो गया खा सो सो गई सही सोएगा ना नहीं सही सोएगा या नहीं तो खेलेगा सुनेगा पढ़ेगा कुछ करेगा तो समय पाचक उसको कहा जाएगा पाचक ये पाचक जैसे पाक क्रिया नहीं करने पर भी पाक क्रिया से उपलक्षित व्यक्ति को पाचक कहते हैं इसी प्रकार ज्ञान नहीं रहने पर भी ज्ञान तत्व से उपलक्षित आत्मा ब्रह्म है उसको कहते अविद्या की निवृत्ति निवृत्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञान ज्ञात उपलक्षित उपलक्षण नशे सैन्मुक्ति पाचकाधिपत निवृत्तिरात्मोह ज्ञातलक्षित मोहन निवृत्ति की अज्ञाकिवृत्ति क्या है निवृत्तिरात्मोह ज्ञात निवृत्ति मोह से निवृत्तिमा मोह मोह निवृति मोहस्य, निवृति क्या है निवृत्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा संस्कृत में इसे शब्द रहता है अन्वय करना पड़ता है निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व तो उपलक्षित निवृत्ति का अन्वय करना मोहस्य मोह से निवृत्ति क ये प्रश्न है मोहस्य निवृत्ति क्या है उसका उत्तर है ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा निवृत्तिर आत्मा है अंत में आएगा निवृत्रात्मा आत्मा मोहस्य मोह से निवृत्ति ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोह अविद्या अविद्यावृत्ति क्या पदार्थ है उपलक्षित आत्मा ज्ञातत्व तो उसमें विशेषण नहीं उपलक्षण है तो उपलक्षित आत्मा ही मोह की निवृत्ति विद्या है अविद्यावृत्ति क्या है अविद्यावृत्ति का अर्थ क्या ज्ञातअर्थ ज्ञातअर्थ मतलब ज्ञातत्वपलक्षित अर्थ क्या है आत्मा ब्रह्म का ज्ञान ज्ञात अर्थ ज्ञातअर्थ तो अतः तज्ञम त्रिव्या अथवा उसका ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान और अज्ञान के निवृत्ति दोनों बराबर है प्रकाशक अंधकार की निवृत्ति को दोनों बराबर है तज्ञम त्रिव्या ब्रह्म ज्ञान अविध्यावृत्ति ये व्याख्यान किया है अतो अधिगम शब्द अतर प्राप्ति पर्याय हुई थे इसलिए अधिकम शब्द ये प्राप्ति अधिकम अक्षराधिगम प्राप्ति न परप्राते पर पर्राति से ज्ञान को अलग नहीं है च नरप्रातेरव से भेद होती पर्रह्म की प्राप्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है सांगा वेदना पर उपन्यास तत्पृथ वेदबातया ब्रह्म विद्या पर तीपति अपर विद्या के अंतर्गत वेद और अंग सब आ गई सारे वेद सारे अंग अपर विद्या में आ गई और ब्रह्म विद्या उससे भिन्न है यदि अपर विद्या में वेद अंग सब आ गए और पर विद्या को उसे अलग कर दिया तो वेद बाह्य हो गया पर विद्या वेद के अंतर्गत आएगी पर विद्या सारे वेद अंग सब अपर विद्या में पर विद्या अपर विद्या से भिन्न है क्या पर विद्या अपर विद्या से भिन्न है तो वेद अंग से भिन्न है सारे वेद सारे अंग से भिन्न है पर विद्या अभी पर विद्या वैदिक नहीं होगी शंका समाधान आगे है शंका करेंगे उसका समाधान करेंगे पर विद्या अपर विद्या यदि वेद अंग सब आ सांगाना वेदाना अपर विद्यात्म उपन्यासाद अंगे ही सह सांगाना वेदान सारे अंगों के साथ सब वेद को अपर विद्यात्म तो ने कथन कर दिया तत्पृथकरण आदि अगर पर विद्या को सिन्न कहा वेद बाह्य त ब्रह्म विद्या है पर विद्या वेद बाह्य हो गई वेद बाह्य होकर के उसको भरी पर कैे सिखाएंगे जो अवैध कहे वेद है वो वेद बाह्य होने का ना पर तो न संभवती और ब्रह्म पर संभव नहीं है वेद बाह्य जाने से इसके ऊपर आक्षेप पूर्व करता है उसका समाधान करेंगे आक्षेप करता है अच्छा इसमें एक वाक्य भाष्य में रह गया अविद्या अपाय एवहि परप्राप्ति प्राप्ति नविद्या का अपाय अपना नाथनिवृत्ति अविद्या की निवृत्ति ही परप्राप्ति है ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति अविद्या की निवृत्ति एक ही, अविद्या अपाय एव ही परप्राप्ति न अर्थांतरम अन्य अर्थ नहीं है अविद्या अविद्यावृत्ति कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं ब्रह्म ही क्योंकि अविद्या के निवृत्ति अधिक ध्वंस अभाव को अधिक अनुरूप मानते अविद्या ब्रह्म में आश्रित उसकी निवृत्ति ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न नहीं है अभाव को अधिकांश अलग नहीं मानते मे इसीलिए अविद्या की निवृत्ति भी अविद्या से ब्रह्म से बिना कुशनि वही पर प्राप्ति अन्य कोई अर्थ नहीं अविद्यावृत्ति है इसके आगे शंका समाधान है कई उसको पर अविद्या कही का, का, गई जे वेद बाह्य है ओम सन्न मित्र